आध्यात्म रामायण बालकांड ब्रह्माद्यय स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्मा पूर्व सेवितः अपक्षानुभूतर्थम आप ज्ञानभिर्षि आपके इन चरण कमलों का पहले भी हम ब्रह्मा आदि देवगण ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सेवन किया है और ज्ञानी मुनिजनों ने अपरोक्षानुभव के लिए अपने हृदय में निरंतर ध्यान किया है तवाक्ष पूजा निर्माल तुलसी मालया विभो स्पर्शते वक्षसी पदम लब्ध्वापी श्री सपत्निवत हे विभो लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपकी चरण पूजा के समय चढ़ी हुई तुलसी की माला से सौत की तरह डहा करती है अतः स्वत्पाद भक्तेषु तव भक्ति का भक्ति मेंवाभिवांचभक्ता सारे न आपके चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्तों में आपका प्रेम लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है इसलिए आपके सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्ति की ही इच्छा करते हैं अतस्तपाद कमले भक्तिरवे संसाराभ तप्ता भेषजम भक्तिरव अतएव हे देव आपके चरण कमलों में मेरी सर्वदा भक्ति रहे क्योंकि संसार रोग के रोगियों के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषध है इत ब्रुवंत ब्रह्मांडम बभासे भगवान हरिहे किम करो मेत तम वेधा प्रत्युवाचाति इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा से भगवान हरि ने कहा मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं तब ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा भगवन्वण नाव पौलस्तन महान राक्षसाधिपतिमदत वरदर्पिता भगवान्स्न विश्वा का पुत्र रावण राक्षसों का राजा है वह मेरे वर के प्रभाव से अत्यंत अभिमानी हो गया है त्रिलोक लोकपालाश्च बाधते विश्वबाधक मानुषेना मृतिस्त मा कल्याणकता अतस्व मानुसो भूत जहिदेव ऋपु प्रभो वह संपूर्ण विश्व का बाधक तीनों लोकों और लोकपालों को पीड़ा पहुंचाता है हे कल्याण रूप मैंने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ रखी है इसलिए हे प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण कर उस देव शत्रु का वध कीजिए